टीम बनाने के बाद सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने सभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मीटिंग हॉल में बुलाया था पहले तो विक्रांत ने सोचा था कि वो यहाँ के सीनियर ऑफिसर से खुद के साथ हुए अनफेयर व्यवहार की कंप्लेंट करेगा जैसा कि पहले से ही डिपार्टमेंट के पास इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है ऐसे में अक्सर विक्रांत यहां पर खुद के साथ हुए गलत व्यवहार की शिकायत कर देता है तो फिर उसे कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है और ना ही कुछ कहने की जरूरत है बस एक छोटी सी कंप्लेंट करने पर ही उन तीनों इंटरव्यूअर की नौकरी ख़तरे में चली जाएगी लेकिन फिर विक्रांत ने सोचा कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें उन तीनों इंटरव्यूअर का दोष नहीं था वो लोग तो यहाँ के चीफ मिस्टर अरुण के दबाव में आकर वो सब कर रहे थे और आखिर में उन्होंने विक्रांत के साथ कुछ ज़्यादा गलत किया भी नहीं था उन्होंने भले ही विक्रांत से काफ़ी मुश्किल सवाल किए थे लेकिन अंत में जाकर उन्होंने विक्रांत को फर्स्ट पोजिशन दे ही दी थी अब ऐसे में कम्प्लेंट करके उन्हें परेशान करना ठीक नहीं था दूसरी बात सारी गलती तो चीफ मिस्टर अरुण की थी तो फिर सज़ा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए लेकिन चूंकि इस वक्त अरुण खुद हॉस्पिटल में पड़े अपना इलाज करवा रहे थे तो फिर उन्हें इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं रहेगा वैसे भी मिस्टर अरुण को हॉस्पिटल पहुँचाने वाला भी तो विक्रांत ही था ये सब सोचकर विक्रांत ने अभी के लिए इस मामले को भूल जाना ही बेहतर समझा लेकिन बाद में जब भी कभी मौका मिलेगा तो फिर वो अपना बदला जरूर लेगा मीटिंग हॉल में सारी टीम पहुंच चुकी थी कुल पांच टीम के 25 सदस्यों के साथ ही सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के कई सीनियर ऑफिसर्स भी इस वक्त मीटिंग हॉल में मौजूद थे पहले सीनियर अधिकारियों में सभी नए चयनित अधिकारियों को बधाई दिया और फिर स्पेशल टीम की अब तक की उपलब्धियों को बताते हुए उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया गया उसके बाद सभी टीम को अलग अलग फील्ड से रिलेटेड केस पर काम करने के लिए दिया गया विक्रांत और उसकी टीम को पेंडिंग केस पर काम करने के लिए लगाया गया जाहिर है कि ये सब कोई नॉर्मल पेंडिंग केस नहीं होते ये सब नेशनल लेवल के पेंडिंग केस होते हैं जो कि पिछले कई सालों से बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए चल रहे हैं। हर साल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की एक स्पेशल टीम को इन पेंडिंग केस पर काम करने के लिए लगाया जाता है लेकिन हर साल रिजल्ट बेनतीजा ही निकलता है और हर साल जिस भी टीम को यह पेंडिंग केस वाला डिपार्टमेंट मिलता है उसे सबसे अनलक्की माना जाता है यहां तक कि पेंडिंग केस वाले डिपार्टमेंट को सुसाइड डिपार्टमेंट कहा जाता है क्योंकि जब इस डिपार्टमेंट में काम करने वाली टीम कोई रिजल्ट नहीं दे पाती तो फिर उन्हें हेडकॉर्टर से दबाव तो झेलना ही पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस पूरी टीम का ही डिमोशन कर दिया जाता है जाहिर है कोई भी केस तब पेंडिंग डिपार्टमेंट में जाता है जब उस से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है या गवाहों की कमी की वजह से पुलिस बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए रह जाती है और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये सारे केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं एक तरह से ये केस एक अनसुलझी पहली बनकर रह जाते हैं वैसे विक्रांत को ये अनसुलझी पहलियाँ बहुत पसंद थी वह पहले भी इस तरह की कई अनसुलझी पहलियाँ सुलझा चुका था और अब तक वो ऐसे केस सॉल्व करने में माहिर हो चुका था असल मायने में तो विक्रांत चाहता भी यही था कि उसे पेंडिंग केस यानी कि ओल्ड केस सॉल्व करने का मौका दिया जाए क्योंकि तभी उसे डीसीपी डिसा डी की दी हुई पी डायरी के केसेस पर भी काम करने का मौका मिल सकता था ऐसे में विक्रांत इस स्पेशल टीम का टीम लीडर बनने की वजह से बहुत खुश था उसे पता था कि यह मौका उसके करियर का सबसे बड़ा और अनोखा मौका है इसे वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकता था कुछ ही दिनों के अंतराल में विक्रांत के लिए चीज़ें कितनी बदल चुकी थीं अब उसे एक बिल्कुल नई टीम मिली थी इस नई टीम के साथ उसे नए शहर में जाना था जहाँ ना तो उसे कोई जानता है और ना कोई पहचानने वाला था विक्रांत को अब अपने पुराने दोस्तों का साथ छोड़कर नए लोगों के साथ अब एक नए सफर पर निकलना था इस सफर में वो अकेला ही था विक्रांत को आज भी अच्छे से याद था कि जब नैना के हाथ में वो पी डायरी पड़ी थी तो उसने खुद कहा था कि विक्रांत हम दोनों मिलकर इस डायरी में दिए हुए सभी पेंडिंग केस को सॉल्व करेंगे नैना का जिक्र आते ही विक्रांत का मन भारी हो उठता है उसे आज भी नैना की आवाज में कहा गया वो शब्द साफ साफ याद था जिसमें उसने कहा था विक्रांत तुम्हें बेस्ट डिटेक्टिव बनना है तुम वादा करो कि कभी भी तुम पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ोगे विक्रांत ने ये सब सोचते हुए मन में ही कहा नैना तुम भले आज मेरे साथ नहीं हो मेरे पास नहीं हो लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें बेस्ट डिटेक्टिव बनकर दिखाऊंगा मैं उन सभी केसेस को सोल्व करके दिखाऊंगा जिन्हें तुम मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना चाहती थी तुम भले मेरे साथ नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा देहरादून उत्तराखंड राज्य का एक बेहद खूबसूरत शहर साल 2001 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जब उत्तराखंड को भारत के 28वें राज्य का दर्जा मिला तब देहरादून शहर को इस प्राकृतिक सुंदरता से ओत राज्य की राजधानी का दर्जा दिया गया था लेकिन राजधानी बनने के बाद इस बेहद खूबसूरत और शांत से शहर की सुंदरता पर तलवार लटकनी शुरू हो गई थी शहर की आबादी बढ़ती गई और शहर घना होता चला गया आज से 24 साल पहले तब देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य का शहर हुआ करता था तब यहाँ पर एक सनसनी खेज वारदात हुआ था उस साल ही पहली बार बिना सिर की एक डेडबॉडी मिली थी जो कि किसी औरत की थी घटना सुबह की थी शहर से थोड़ी दूर पर ही स्थित एक तालाब में यहाँ का कोई लोकल आदमी मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था वो अपना जाल वगैरह लगाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने पहुंचा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे अचानक से एक लाश दिखाई पड़ी डेड बॉडी किसी औरत की थी उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस औरत का सिर भी गायब था उस मछुआरे ने तुरंत वहीं स्थानीय पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन घटनास्थल से कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल सका लेकिन अभी तो ये केस शुरू हुआ था इस घटना के बाद अगले पाँच साल के भीतर देहरादून शहर और इसके आसपास के एरिया से कुल डेड बॉडीज बरामद हुई सभी डेड बॉडीज बिना कपड़ों की थी सभी डेड बॉडीज औरतों की थी और सभी डेड बॉडीज बिना सिर की थी इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि एक ही तरह की कुल छह डेड बॉडी मिलना कोई छोटी बात नहीं थी सो मामले को स्टेट पुलिस के हाथ से लेकर सेंट्रल पुलिस के हाथ में दे दिया गया था लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुआ इसके बाद सरकार द्वारा केस की तय तक जाने के लिए स्पेशल टीम को भी लगाया गया लेकिन वो भी कुछ पता नहीं लगा सकी स्पेशल टीम के मेंबर के रूप में डीसीपी डिसूजा डी ने भी इस केस पर काम किया था लेकिन इस केस में तो मास्टरमाइंड डिसूजा सर का भी कोई आइडिया नहीं चल सका था डिसूजा सर साल दो हजार के दौरान इस केस पर काम कर रहे थे लेकिन उन्हें भी कहाँ सफलता मिल सकी थी और इसीलिए डिसूजा साहब इस केस की के डिटेल को अपनी पीली डायरी में नोट करके रखा था सही मायने में इस केस को सॉल्व ना कर पाना डिसूजा साहब के लिए रिग्रेट जैसा ही था विक्रांत ने पेंडिंग केसेस में से सबसे पहले इस केस पर काम करना इसलिए चुना था क्योंकि आखिरी बार इस बिना सिर वाली औरत की लाश साल 2001 में मिली थी और उसके बाद से दोबारा को नहीं मिला था अब यह पता नहीं था कि कतिल ने फिर आगे किसी को अपना शिकार क्यों नहीं बनाया पिछले उन्नीस साल में एक बार भी फिर कहीं इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली थी समझ नहीं आ रहा था कि साल दो के बाद कतिल की मौत होगी या फिर किसी और खास वजह से उसने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया ये सब आज तक राज बना हुआ था जब विक्रांत ने इस केस पर काम करने का फैसला लिया तो उसका ऑफिस सहयोगी अनूप रोकना चाहता था उसका कहना था कि यह केस बहुत टिपिकल है और इस पर काम करना भी बहुत मुश्किल है ऐसे में वो विक्रांत को सजेस्ट कर रहा था कि वो इस केस के बजाय पहले दूसरे थोड़े आसान वाले केस पर काम करना शुरू करे लेकिन चूंकि इस केस पर पहले डीसी पी साहब काम कर चुके थे और उन्होंने अपनी पी डायरी में इस केस का जिक्र भी किया था ऐसे में विक्रांत ने सबसे पहले इस पर ही काम करने का फैसला लिया हुआ था वैसे विक्रांत की टीम में शामिल बाकी के तीनों भी काफी साहसी और हिम्मती ऑफिसर थे विक्रांत की ही तरह उन्हें भी ना तो पेंडिंग केस वाली टीम में काम करने में तकलीफ थी और ना ही उन्हें पहले सबसे मुश्किल केस पर काम करने में कोई शिकायत थी वो लोग खुशी खुशी विक्रांत के साथ देहरादून पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे